शुभ क्या है और अशुभ क्या है फिर सुबह शुभ के पार क्या है शुभ का कोई संबंध नीति से नहीं नीतियां अनेक हैं, शुभ एक है हिंदू की नीति एक मुसलमान की नीति दूसरी जैन की नीति तीसरी इसलिए नीतियां तो मान्यताएं बदलती रहती उनका कोई शाश्वत मूल्य नहीं जो कल अनैतिक था आज नैतिक हो सकता है जो आज नैतिक है कल अनैतिक हो जाए जैसे महाभारत युधिष्ठिर को धर्मराज कहता है और धर्मराज जुआ खेलने में जरा भी संकोच अनुभव नहीं करते जुआ अनैतिक नहीं था उन दिनों जुआ नैतिक था धर्मराज के धर्मराज होने में जुआ खेलने से कोई बाधा नहीं आती और छोटे मोटे जुआड़ी भी ना रहे होंगे सब लगा दिया सभी नहीं लगा दिया पत्नी भी लगा दी पत्नी कोई संपत्ति नहीं है पत्नी के पास उतनी ही आत्मा है जितनी पति के पास किसी को कोई हक नहीं है कि पत्नी को या पति को दांव पर लगा दे दांव पर लगाने का मतलब है कि पत्नी को बेचने का हक था इस देश में तो लोग कहते हैं स्त्री संपत्ति ये बड़ी अनैतिक बात है आज आज धर्मराज को धर्मराज कहना बहुत मुश्किल होगा अगर धर्मराज धर्मराज है तो फिर अधर्मराज कौन है यह बात ही बेहूदी है असंस्कृत है पर उस दिन स्वीकार थी कोई अड़चन न थी आज जो नैतिक है कल अनैतिक हो जाए नीति बदलती है इसलिए नीति के साथ शुभ को एक मत समझ लेना शुभ शाश्वत है शुभ ना हिंदू का ना मुसलमान का ना जैन का ना ईसाई का शुभ तो परमात्मा से संबंधित होने का नाम है शुभ सांसारिक धारणा नहीं है न सामाजिक धारणा है शुभ तो अंत छंद की प्रती है संडल से पूछो या अस्थवक्र से या मुझ से उत्तर यही होगा कि जिस बात से तुम्हारे भीतर के छंद में सहयोग मिले वह शुभ और जिस बात से तुम्हारे भीतर के छंद में बाधा पड़े वह अशुभ जिससे तुम्हारा अंतर संगीत बढ़े वह शुभ जिससे तुम्हारा अंतर संगीत छिन्न भिन्न हो खंडित हो वह अशुभ जिससे तुम समाधि के करीब आओ वह शुभ और जिससे तुम समाधि से दूर जाओ वह अशुभ कसौटी भीतर है कसौटी बाहर नहीं किसी ने पूछा है क्या मांसाहार शुभ है या अशुभ कसौटी भीतर है अगर मांसाहार से तुम्हारा ध्यान बढ़ता हो तो शुभ अगर मांसाहार से ध्यान में बाधा पड़ती हो तो अशुभ यह भी पूछा है कि मोहम्मद तो मांसाहार करते थे क्राइस्ट तो मांसाहार करते थे फिर भी समाधि को उपलब्ध हुए तुम क्राइस्ट और मोहम्मद की चिंता मत करो न महावीर और बुद्ध की चिंता करो क्योंकि वे बाहर हैं तुम अपना छंद देखो कौन जाने महावीर पहुंचे कि नहीं पहुंचे कौन जाने मोहम्मद पहुंचे कि नहीं पहुंचे वह तो मान्यता की बात है उसकी और कोई प्रमाण नहीं वह तो विश्वास की बात है एक बात सुनिश्चित हो सकती है कि तुम जिससे पहुंचो वह शुभ तुम अपने भीतर परखो मांसाहार करते समय तुम्हारी वृत्ति वैसी ही होती है जैसी शाकाहार करते समय यह देखो बस वहीं पर परखो बाहर से बहाने मत खोजो यह बहाना है मांसाहार करना चाहते होगे तो बहाना खोज रहे हो कि मोहम्मद पहुंच गए तो मैं क्यों नहीं पहुंच जाऊंगा इस तरह अपने को समझाओ मत परखो प्रयोग करो मैं प्रयोग का पक्ष विश्वास का नहीं तुम्हारा जीवन ही निर्धारक होगा तुम अगर पाओ कि मांसाहार करने के बाद चित्त शांत होता है चित्त में उद्वेक कम हो जाते क्रोध कम हो जाता है हिंसा कम हो जाती ईर्षा कम हो जाती अहंकार कम हो जाता है तो फिक्र छोड़ो महावीरों की और बुद्धों की तुम मांसाहार करो और अगर तुम पाओ कि मांसाहार करने से द्वेष बढ़ता है घृणा बढ़ती है वह मनुष्य बढ़ता है जीवन में गलत उत्पन्न होता है जीवन के संबंध विषाक्त होते हैं तो फिर फिक्र छोड़ो क्राइस्ट की और मोहम्मद की वे जाने उनका तुम अपनी फिक्र करो तुम पाओगे कि मांसाहार करने से अड़चन आती और मैं ये नहीं कहता हूं कि मांसाहार करने वाला समाधिस्थ नहीं हो सकता है समाधिस्थ हो सकता है लेकिन फिजूल की अर्चन है ऐसी समझो कि कोई आदमी पहाड़ चढ़ रहा है और गले से एक पत्थर बांधे हुए चढ़ सकता है कोई अर्चन नहीं है ऐसी अर्चन नहीं असंभव नहीं हो गई बात पत्थर बांध के भी कोई चढ़ सकता है लेकिन इसलिए तुम पत्थर बांध के चढ़ो यह तो कोई तर्क न हुआ अपना ही बोझ चढ़ा लो तो बहुत है पत्थर और किस लिए बांधते हो फिर कोई चढ़ गया होगा रहा होगा कोई राम मूर्ति जैसा कि छाती पर पत्थर तोड़वा लिए होंगे लेकिन तुम्हारे पास वैसी छाती है पत्थर से आधी टूटे छाती टूट जाएगी फिर व्यक्ति व्यक्ति अलग है किसी के भीतर एक तत्व जाकर आनंद उत्पन्न करता है किसी के भीतर विषाद उत्पन्न करता है व्यक्ति को परख भीतर से लेनी चाहिए स्वयं के अतिरिक्त कहीं और कोई कसौटी नहीं तुम पूछते हो शुभ क्या है शुभ तुम्हारे छंद में बढ़ती जिससे हो वही खाओ वही पियो वही उठो वही बोलो वही चलो जिससे तुम्हारा भीतर का छंद बढ़े जिससे भीतर की वीणा ठीक से बचे जिससे तुम्हारे जीवन में एक उल्लास एक हल्कापन जिससे तुम्हें पंख लगें और तुम उड़ सको अष्टावक्र का शरीर आठ जगह से टेढ़ा था इसलिए उनका नाम अष्टावक्र तुम ये तो नहीं पूछते कि मैं भी अपने शरीर को आठ जगह से टेढ़ा करूं क्योंकि अष्टावक्र तो पहुंच गए आठ जगह से टेढ़े थे ऊट जैसे रहे होंगे इस कारण तुम अपने शरीर को आठ जगह से टेढ़ा तो ना करोगे और मैं ये नहीं कहता हूं कि अष्टावक्र नहीं पहुंचे जरूर पहुंचे मगर यह फिजुल झंझट किस लिए लेनी भले चंगे पहुंच सकते हो तो आठ जगह से शरीर को तिरछा क्यों करना जहां सुगमता से पहुंचा जा सके वहां व्यर्थ की बाधाएं क्यों खड़ी करना शराब पीने वाले भी पहुंच जाते इससे शराब पीने मत लग जाना शराब पीने वाला पहुंचता है शराब पीने के कारण नहीं शराब पीने के बावजूद मांसाहारी भी पहुंचता है मांसाहार के कारण नहीं मांसाहार के बावजूद अष्टावक्र पहुंचते हैं आठ जगह से टेढ़े होने के कारण नहीं आठ जगह से टेढ़े होने के बावजूद आठ जगह से टेढ़े होने के कारण तो हजार तरह की अड़चने आती ही हैं तुम सौभाग्यशाली हो अगर उन अड़चनों से बच जाओ और फिर मैं दोहरा दू कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसने मांसाहार किया वो नहीं पहुंचा नहीं तो राम भी नहीं पहुंचेंगे छतरी घर में पैदा हुए थे और रामकृष्ण भी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि बंगाली घर में मछली तो चलेगी बिना मछली के कहीं बंगाली का भोजन होता फिर तो बहुत कम लोग पहुंचेंगे सारी पृथ्वी तो मांसाहारियों से भरी लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो अगर शाकाहारी होने की सुविधा हो क्योंकि शाकाहार तुम्हारी देह को निर्मल रखेगा मन को ताजा और स्वच्छ रखेगा साकाहार तुम्हें हल्का फुल्का रखेगा तुम भारी न हो जाओगे तुमने देखा शाकाहारी पशु पक्षी दिन भर भोजन करते मांसाहारी सिंह एक ही बार 24 घंटे में क्यों मांसाहार इतना भारी कि 24 घंटे पचाने में लग जाते बंदर बैठा है वृक्ष पर वो शाकाहारी है वो दिन भर चलाते ही रहता है जो मिल जाए क्यों शाकाहार हल्का है पत्थर की तरह नहीं पड़ जाता है और देह जब भी भारी होगी तब आकाश में उड़ना कठिन होगा देह जब भी भारी होगी तब ध्यान की ऊंचाइयां छूना कठिन होगा असंभव नहीं कह रहा हूं कठिन तुमने देखा नहीं जब तुम खूब भोजन कर लेते हो तो नींद आने लगती उससे थोड़ा सा समझो जब बहुत भोजन कर लिया तो नींद क्यों आती जागृत रहना कठिन हो जाता है शरीर इतना भारी हो गया कि सोना चाहता है बहुत भोजन कर लेने के बाद ध्यान करने नहीं बैठ सकोगे ध्यान करोगे झपकी खाओगे नींद आ जाएगी इसलिए तो लोगों ने उपवास की प्रक्रिया खोजी हल्के पेट खाली पेट जैसा ध्यान लग सकता है वैसा भरे पेट नहीं लग सकता तुमने भी देखा है तुमने सोचा नहीं है जीवन के बाबत जिस दिन बिना भोजन किए रात सो तुम्हें पता चल जाएगा नींद नहीं आती नींद मुश्किल हो जाती नींद के लिए भोजन जरूरी है। ध्यान तो नींद से विपरीत दशा है ध्यान जागरण की दशा है तो मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम भूखे रहो क्योंकि ज्यादा दिन भूके रहोगे तो घातक हो जाएगा मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि तुम बहुत भारी भोजन करो मैं तुमसे यही कहता हूं सम्यक आहार इतना करो जिससे शरीर आनंद से चले नाचता हुआ चले न ज्यादा न कम और ध्यान रखो क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो उसके परिणाम है एक आदमी किसी पशु की हत्या करके भोजन कर रहा है यह भोजन बहुत महंगा हो गया पशु की हत्या करने में इसे कठोर तो हो ही जाना पड़ेगा फिर चाहे कोई और इसके लिए करे इससे पता तो है कि मेरे लिए की जा रही एक प्राण नष्ट किया जा रहा एक देह खंडित की जा रही तुम कर पा रहे हो सिर्फ भोजन के लिए और भोजन जबकि और ढंग से भी हो सकता था अपरिहारी नहीं थी यह हत्या यह बचाई जा सकती थी तो तुम कठोर हो रहे हो अब इस कठोर हृदय में करुणा कैसे पैदा होगी ये ऐसा ही हो गया कि झरने के मार्ग में एक चट्टान रखती हां कभी कभी झरना चट्टान को तोड़ के भी बह आता है ऐसा ही मोहम्मद में हुआ होगा झरना चट्टान को तोड़कर बह आया लेकिन सदा ऐसा नहीं होगा मोहम्मद का झरना बड़ा रहा होगा छोटी मोटी चट्टान की परवाह नहीं की अब कौन जाने तुम्हारा झरना कितना बड़ा है हो सकता है छोटा मोटा झरना हो पत्थर रोक ही दे सदा को झरना बंद ही रह जाए बहे ना सागर तक पहुंचे ना तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाए सदा अपने भीतर जांचो परखो शुभ क्या है जिससे तुम्हारा जीवन छंद सधे जीवन वीणा से स्वर उठे जितने संगीतपूर्ण हो सके श्वास प्रश्वास जितनी संगीत से भर सके उतना शुभ शास्त्रों से मत तोलना अपने भीतर के संगीत से परखना पर और एक बार तुम्हें यह कसौटी हाथ लग जाए तो जल्दी ही तुम अनुभव करने लगोगे कि जीवन में क्रांति होनी शुरू हो गई क्योंकि जानकर कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है जानकर कोई नहीं मारता अनजाने चोट लग जाए एक बात तुमने पूछा और अशुभ क्या है अशुभ शुभ से जो विपरीत है जिससे तुम्हारा छंद भंग भंग होता है जिससे तुम्हारे भीतर का रस छिन्न भिन्न होता है जिससे तुम्हारे भीतर की वीणा के तार टूट जाते वही अशुभ है तुम देखो किसी से झूठ बोले झूठ बोलते ही तुम्हारे भीतर के तार संगीत पैदा नहीं करते झूठ बोलो और तुम देखो झूठ बोलते ही तुम सिकुड़ जाते हो भयभीत हो जाते हो डर जाते हो पकड़े तो नहीं जाओगे आज नहीं कल झूठ किसी की पकड़ में तो ना आ जाएगा फिर एक झूठ बोलो तो उस झूठ को बचाने के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते फिर पकड़े जाने की संभावना भी बढ़ती जाती जितनी पकड़े जाने की संभावना बढ़ती उतना भय बढ़ता है जितना भय बढ़ता है उतना झूठ बढ़ता है जितना झूठ बढ़ता है और पकड़ जाने की संभावना बढ़ती तुम फंस गए एक जाल में अपने ही हाथ से जाल बुना मकड़ी खुद ही फंस गई अपने जाल में फिर निकलने का रास्ता नहीं सूझता क्योंकि इतने झूठ बोल चुके हो अब अगर सच बोले तो सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा एक और सही एक और सही एक झूठ बोलो फिर झूठ की बड़ी संतान है झूठ संतति नियमन में नहीं मानता सत्य की संतान नहीं होती सत्य ब्रह्मचारी एक सत्य बोलो पूरा हो गया अपने में पूरा होता है अब किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती और सत्य बोलकर निश्चिंत सो सकते हो चिंता नहीं पकड़ती सत्य की सुरक्षा नहीं करनी पड़ती सत्य के लिए आयोजन नहीं करना पड़ता बचाने का सत्य अपना प्रमाण है सत्य के साथ हृदय निर्भर होता है सत्य के साथ मन मौज में होता है सत्य के साथ अभय होता है और जहां अभय है और जहां मन मुक्त है वहां संगीत है वहां छंद है उसी छंद में शुभ है अशुभ का अर्थ हुआ ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम सिकुड़ते हो ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें अपने को छिपाना पड़ता है ऐसा कुछ मत करो जिसके कारण तुम नग्न नहीं हो सकते ऐसा कुछ मत करो जिसके कारण तुम्हें अवरोध खड़े करने पड़े बस इतना ही ध्यान रहे मैं तुम्हें मूल कुंजी की बात कर रहा हूं विस्तार की बात नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें कोई गिना नहीं रहा हूं कि यह ये, ये बातें शुभ हैं और यह बातें अशुभ हैं क्योंकि गिनती हो नहीं सकती जीवन विराट है बहुत बड़ा है जीवन दस आज्ञाएं हैं यहूदियों की मगर ऐसा मौका आ जाता है ग्यारहवीं की जरूरत पड़ती तब क्या करोगे फिर तो तुम ही निर्णय करोगे दस आज्ञाओं में कहीं दुनिया समाप्त होती यहां रोज प्रतिपल नई आज्ञा की जरूरत पड़ती इसलिए बजाय इसके कि मैं तुम्हें फेरिश दूं कि ये करना शुभ है और ये करना शुभ है और ये करना शुभ नहीं मैं तुम्हें सिर्फ रोशनी दे रहा हूं कि ये दिया संभालो इस दिए में तुम्हें जो मार्ग दिखाई पड़े वो शुभ है और जहां दीवाल दिखाई पड़े वहां से मत जाना जाओगे ही क्यों वहां सिर टूटे सदगुरुओं ने सिद्धांत नहीं दिए हैं सदगुरुओं ने दृष्टि दी है सिद्धांत थोड़ी दूर काम पड़ सकते हैं। ऐसा समझो एक अंधा आदमी तुमसे पूछता है कि मुझे स्टेशन जाना कैसे जाऊं तुम उसे सब समझा देते हो कि पहले बाएं रास्ते से चलना मील भर फिर दाएं मुड़ जाना फिर मील भर चलना फिर बाएं मुड़ जाना तुम उसे सब समझा देते हो फिर भी पक्का नहीं कि अंधा पहुंच पाएगा अंधा आखिर अंधा है कब मील पूरा हुआ कैसे जानेगा आधा मील पर ही मुड़ जाए कि डेढ़ मील तक चलता चला जाए सदगुरु अंधे को सूचनाएं नहीं देते सदगुरु कहते हैं ये अंजन लो आंख पर आंज लो इससे तुम्हें दिखाई पड़ेगा फिर तुम खुद ही जानोगे राह के किनारे पत्थर लगे हैं वो इशारा बताते हैं कि स्टेशन कितनी दूर तुम खुद ही पहुंच जाओगे दृष्टि चाहिए मैं तुमसे दृष्टि की बात कर रहा हूं तुम इस तरह से अपने जीवन की परीक्षा में लग जाओ जो भी करते हो इतनी ही बात सोच के करो कि इससे मेरा संगीत गहन होगा बस अगर संगीत गहन होता है फिक्र छोड़ो दुनिया के शास्त्रों की और फिक्र छोड़ो दुनिया के सिद्धांतों की उनका कोई मूल्य नहीं वे तुम्हारे लिए बनाए भी नहीं गए जिनके लिए बनाए गए थे वे लोग अब हैं भी नहीं अब कोई वेद में जाके अपना सिद्धांत खोजता है वेद पांच हजार साल पहले लिखे गए और अगर लोकमाने तिलक की माने तो पंचानबे साल पहले लिखे गए अगर लोकमान तिलक सही हैं तो वेद उतने ही व्यर्थ हो गए ज्यादा व्यर्थ हो गए क्योंकि पंचानबे हजार साल जिस आदमी से कहे गए थे वो आदमी अब नहीं पांच हजार साल भी काफी समय हो गया जिंदगी बहुत बदल गई जिंदगी ने नए रूप ले लिए नए मोड़ ले लिए जिन मोड़ों का कोई पता नहीं था वेद लिखने वालों को हो भी नहीं सकता था इन नए मोड़ों पर नई घटनाएं घट गई अब जैसे समझो जैन मुनि वाहन में नहीं चलता यह बात महावीर के समय में समझ में आती थी क्योंकि वाहन का मतलब था घोड़े जूते होंगे बैल जूते होंगे बैलगाड़ी होगी कि घोड़ा गाड़ी होगी और तो कोई वाहन था नहीं बैलों पर कोले कोड़े पड़ेंगे महावीर ने कहा यह हिंसा है अपने पैर से जितना बन सके चल लो ये जाती है ये बैल पर सवार होना ये घोड़े पर सवार होना जाति ये तुम्हें निरीह पशुओं के साथ अन्याय कर रहे हो ये बात समझ में आती इससे भीतर का छंद टूटेगा जब भी तुम किसी को गुलाम बनाओगे वो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो जब भी तुम किसी को गुलाम बनाओगे तुमने अपनी गुलामी का जाल रचा तुमने जब किसी के लिए गड्ढा खोदा गड्ढा तुम्हारे लिए खुदा आखिर बैल का भी तो प्राण है आत्मा है संवेदना है तुम मजे से बैठे हो तुमको बैल ढो रहा है जैसे बैल सिर्फ तुम्हें ढोने के लिए पैदा हुआ है अगर बैलों की दुनिया होती तो तुम बैलों को ढोते तुम जूते होते इट बात ठीक थी लेकिन अब जैन मुनि कार में भी नहीं बैठ सकता क्योंकि वाहन का इंकार है अब महावीर को कार का कुछ पता नहीं था कि एक दिन ऐसी घड़ी आ जाएगी कि न घोड़ा जुतेगा न बैल जुतेगा हार्स तो चला जाएगा हार्स पावर आएगा इसका कुछ पता नहीं था अभी जैन मुनि अभी भी पैदल चल रहा है अब यह बात जरा मूढ़ता की हो गई अब कार में चलने में कोई अड़चन नहीं कोई हिंसा नहीं लेकिन घबराहट लगती उसे उसके शास्त्र में लिखा है शास्त्र के विपरीत कैसे जाए शास्त्र सदा पैर की जंजीर हो जाते समय बीता कि पैर के जंजीर हुए फिर उनमें तुम देखोगे तो उलझोगे और दो ही उपाय बचते हैं फिर एक उपाय तो बचता है उनकी मान के चलो और मूढ़ रहो और दूसरा उपाय यह बचता है कि उनको ऊपर ऊपर मानते रहो भीतर भीतर मत मानो तब पाखंडी हो जाते दोनों हालत में हानि होती अब तो आकाश में उड़ता हवाई जहाज पैदल चल के जितनी हिंसा होती उतनी हिंसा भी नहीं होती पैदल भी चलोगे तो पैर तो जमीन पे पड़ता है ना कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जीव जंतु तो दबते ही हैं। महावीर ने उसकी भी चिंता की है सूखी जमीन में चलना गीली जमीन में मत चलना बरसा में मत चलना इसलिए बरसा में जैन मुनि नहीं चलता लेकिन हवाई जहाज में ओढ़ो जमीन से कोई संबंधी ना रहा हेलीकॉप्टर में जाओ न पैर पड़ेगा जमीन पर न कोई कीड़ा मरेगा फिर बरसा हो की गर्मी कोई अंतर नहीं पड़ता लेकिन जैन अटका है क्योंकि वाहन वो शब्द जान ले रहा है ये भी वाहन है और वाहन का विरोध है मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए तुमसे कहा शास्त्र सदा रुकावट का कारण हो जाते और निर्बुद्धि के लिए तो बहुत ज्यादा रुकावट के कारण हो जाते गले की फांसी लग जाती जीना असंभव हो जाता है महावीर ने कहा रात भोजन मत करना ठीक कहा बिजली का उन्हें कुछ पता नहीं था रात अभी भी तुम जाओ इस देश के गांव में ठेठ देहातों में जहां बिजली नहीं है जहां कैरोसिन का तेल भी मिलना मुश्किल है इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि करो का तेल खरीदे लोग अंधेरे में भोजन करते महावीर ने जब कहा तो सारे लोग अंधेरे में भोजन कर रहे होंगे अंधेरे में भोजन करना जरूर खतरनाक है खुद के लिए भी किले मकोड़ों के लिए भी पतंगों के लिए भी मच्छरों के लिए भी और हिंसा हो जाएगी हिंसा भी होगी और षाक्त भी हो सकता है भोजन लेकिन आज तो दिन की रोशनी रात में भी उपलब्ध है दिन से भी ज्यादा रोशनी चाहो तो उतनी उपलब्ध हो सकती अब यह बात व्यर्थ हो गई मगर रात्रि भोजन कर नि से इसलिए रात्रि भोजन नहीं किया जा सकता तुम अपने छंद से परखो आंख खोलकर देखो अपने जीवन की जांच करते रहो जहां तुम्हें लगे कि यह बात मेरे आनंद से जुड़ती है और इससे मेरा आनंद विकासमान होगा वही शुभ और जिससे तुम्हारा आनंद खंडित होता हो वही अशुभ फिर पूछा है सुबह शुभाशुभ के पार क्या है छंद बंधे तो शुभ छंद टूटे तो अशुभ और जब छंद ऐसा हो जाए कि टूटने की संभावना ही ना रहे तुम ही छंद हो जाओ छंद तुम्हारी नियति हो जाए तुम्हारा स्वभाव हो जाए तब सुबह सुबह के पार फिर चिंता की भी जरूरत नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं फिर उस छंद से जो होता है वो सब ठीक ही होता है साधु और संत की परिभाषा में यही भेद असाधु वह जो अशुभ करता है साधु वह जो शुभ करता है संत वह जिससे शुभ होता है अशुभ नहीं होता है करने के पार चले गए करने में तो सोचना पड़ता है ऐसा करूं या ना करूं निर्णय लेना पड़ता है विकल्प होता है विकल्प में कभी भूल भी हो सकती है विकल्प में कभी चूक भी हो सकती है आखिर विचार से ही किया जा रहा है विचार में भ्रांतियां हैं संत की दशा का अर्थ होता है अब ना शुभ की चिंता है ना अशुभ की चिंता छंद ऐसा बंधा है कि अब टूट ही नहीं सकता तुम संत को नरक में भी फेंक दो तो भी वो स्वर्ग में होगा छंद ऐसा बंधा है कि अब नरक भी उसे तोड़ नहीं सकता तुम संत को बाजार में बिठा दो तो भी उसके ध्यान में भंग नहीं छंद ऐसा बंधा है अब हिमालय की गुफा पर ही बैठने की कोई जरूरत नहीं अब डर ही नहीं रहा अब छंद से भेद नहीं रहा कि मैं अलग और छंद अलग संभाले रहूं अब संगीतज्ञ अलग नहीं है अब संगीतज्ञ अपना संगीत हो गया है वो आखिरी दशा है उसी को परमहंस कहा है उसी को सांडिल ने भक्ति कहा है परम भक्ति जहां भक्त और भगवान एक हो जाते पराभक्ति जहां भक्त और भगवान एक हो गए फिर कौन सी चिंता कि ऐसा करूं कि वैसा करूं करने वाला रहा ही नहीं अब भगवान करता है अब तुम तो मिट ही गए अब तो भूल हो ही नहीं सकती क्योंकि बुनियादी भूल मिट गई मैं होने की भूल ही मिट गई उस मैं से और और भूलें पैदा होती थी अब चिंता की कोई जरूरत नहीं अब निश्चिंत होकर जी सकते हो इसलिए उस परम दशा में संत बालवत हो जाता है छोटे बच्चे जैसा हो जाता है ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है उसे पता ही नहीं कि क्या शुभ है क्या अशुभ है यदि परमात्मा सर्वव्यापी है सब में है तो कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए तब क्यों होती चोरी डकेती और हत्या और न जाने क्या क्या और अगर वही कराता है सब तो फल भी वही क्यों नहीं भोगता है अगर शेर में भी परमात्मा है तो फिर शेर हत्या क्यों करता है कोई ज्ञानी आ पहुंचे यहां अज्ञानियों का जमघट है यहां इतने ज्ञान की बात नहीं पूछनी चाहिए इस तरह के बचकाने प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं लेकिन पूछा है तो अब तुम समझो जो पूछा है तो उत्तर मिलेगा पहली बात इस संसार में न कोई गलत काम कभी हुआ है न होगा हो ही नहीं सकता असंभव है क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है तुम जिसको गलत कहते हो वो तुम्हारी धारणा है तुम जिसको सही कहते हो वो तुम्हारी धारणा है तुम्हारी धारणा के कारण सही और गलत दिखाई पड़ता है धारणा को छोड़ो फिर क्या सही है और क्या गलत है ध्यानी को कुछ गलत नहीं दिखाई पड़ता कुछ सही नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि ध्यानी की धारणा छूट गई एक बात तुम्हें ठीक दिखाई पड़ती दूसरे को वही गलत दिखाई पड़ती समझो तुम कहते हो चोरी पाप है लाउसु वजीर हो गया था अपने देश का एक आदमी चोरी करके पकड़ा गया उसने चोर को और साहूकार को दोनों को छह छह महीने की सजा दे दी साहूकार चिल्लाया क्या तुम होश में हो होगी शराब पियो मामला क्या है? साहूकार को सजा कभी सुनी लेकिन लाउसू ने कहा अगर तुम इतना धन इकट्ठा ना करते तो चोरी होती नहीं तुमने सारे गांव का धन इकट्ठा कर ली चोरी ना हो तो क्या हो सच तो यह कि मैंने खुद ही कई बार सोचा यह आदमी तो नंबर दो का कसूरवार है नंबर एक के तुम कसूरवार हो ना तुम इतना धन इकट्ठा करते ना चोरी होती सम्राट के पास बात गई सम्राट भी बहुत हैरान हुआ कि इस तरह की सजा लेकिन लावसू की बात में बल तो था चोरी ठीक है या गलत चोरी गलत है अगर तुम ये मानते हो कि लोगों का धन इकट्ठा करना बिल्कुल ठीक है तो गलत है अगर लोगों का धन इकट्ठा करना ही गलत है तो फिर चोरी कैसे गलत होगी चोरी तो एक तरह का साम्यवाद है यह व्यक्तिगत रूप से साम्यवाद फैला रहा आदमी बांट रहा है संपत्ति लोगों की जहां ज्यादा इकट्ठी हो गई वहां से छुटकारा दिला रहा है पश्चिम के बहुत बड़े विचारक प्रूधों ने लिखा है सब संपत्ति चोरी है संपत्ति मात्र चोरी तुम्हारे पास इकट्ठी कैसे होती किसी न किसी की जेब खाली होगी तो इकट्ठी होगी तो साहूकार और चोर में फर्क क्या है प्रूधों के हिसाब से चोर छोटा मोटा चोर है साहूकार बड़ा चोर है बस इतना ही फर्क क्या ठीक है क्या गलत है हिंदुस्तान में तेरा पंथी जैन है वे कहते हैं कि राह में पड़ा हुआ आदमी अगर प्यासा मर रहा हो तो पानी भी मत पिलाना क्यों तुम कहोगे ये तो बात बड़ी गड़बड़ हो गई पानी पिलाना प्यासे को तो पुण्य है अच्छा कार्य है ना इसको तो कोई बुरा कारी नहीं कहेगा तेरा पंथियों से पूछो वो कहते हैं कि अगर तुमने इसको पानी पिलाया और ये आदमी मर रहा था पानी की वजह से बच गया और कल इसने अगर किसी की हत्या कर दी तो तुम भी जिम्मेवार हो ना तुम इसको पानी पिलाते ना ये बचता ना हत्या होती तुम्हारा हाथ तो है इसमें इससे तुम बच ना सकोगे इसलिए झंझट में ना पड़ो अपने रास्ता निकल जाओ चुपचाप निकल जाओ विचार की बात तो है ही तुमने किसी आदमी को रुपए दिए कि वो भूखा था और उसने जाके शराब पी ली ना तुम रुपए देते ना वो शराब पीता शराब पी के आया और अपनी पत्नी को मार डाला तुम्हारी दया ने बड़ी हानि कर दी क्या ठीक है क्या गलत है और एक बात विचारनी है कि क्या जिसको तुम ठीक कहते हो वो गलत के बिना बच सकेगा जरा सोचो रामायण में से रावण को निकाल दो वो गलत है राम को बचा लो बचेंगे राम रावण को निकालते ही उनकी जान निकल जाएगी उनमें कुछ ना बचेगा भूसा रह जाएगा ऐसा लगता है गेहूं तो फिर रावण ही था न सीता की चोरी होगी न राम रावण युद्ध होगा कथा आगे नहीं बढ़ेगी कथा को आगे बढ़ाने के लिए रावण एकदम जरूरी है यहूदा को हटा लो और जीसस की कहानी बेकार हो जाती क्योंकि यहूदा के कारण ही जीसस को सूली लगती तो ये कहानी में रस है तुम जरा बुरे को अलग कर लो जीवन से असाधु को अलग कर लो तुम्हारे साधु कहां बचेंगे बुरे को अलग करते ही तुम्हारे महात्माओं में कितना महात्मापन रह जाएगा किस कारण रह जाएगा संयुक्त जैसे दिन और रात जुड़े राम और रावण एक ही सिक्के के दो पहलू न तो रामण हो सकता राम के बिना न राम हो सकते रावण के बिना महर्षि रमन ने ठीक उत्तर दिया था एक जर्मन विचारक ने उनसे पूछा यही पूछा था जैसे तुमने पूछा है कि दुनिया में इतना पाप क्यों इतनी बुराई क्यों पता है रमन ने क्या कहा बड़ा अद्भुत उत्तर दिया शायद किसी ने दिया कोई ज्ञानी ही दे सकता है रमन का कहा टू थिकन द प्लाट कहानी को जरा रसपूर्ण बनाने के लिए सघन करने के लिए कहानी में थोड़ा मजा लाने के लिए तुमने देखा तुम कोई कहानी बना सकते हो जिसमें बुराई ना हो सच तो यह है कहा जाता है अच्छे आदमी की जिंदगी में कहानी होती ही नहीं अच्छा आदमी बिल्कुल सपाट कोरे कागज की तरह होता है बुराई कुछ की नहीं अच्छाई अच्छाई बैठ के घर में भजन ही करते रहे कहानी कहां तुमने अच्छे आदमी की कहानी देखी अगर अच्छे आदमी की भी कहानी होगी तो बुरे आदमी को लाना पड़ेगा जो उनकी कहानी को जन, जान देगा प्राण देगा नहीं तो रामचंद्र जी अपने लेके सीता जी को लक्ष्मण जी को घूमते रहते अभी तक घूम ही रहे होते वो तो भला रावण का तो घूमते रहो जी को लेके कहां रुकोगे कैसे रुकोगे इस जगत में बुराई और भलाई विपरीत नहीं है परिपूरक है रात के बिना दिन नहीं दिन के बिना रात नहीं स्त्री के बिना पुरुष नहीं पुरुष के बिना स्त्री नहीं सर्दी के बिना गर्मी नहीं गर्मी के बिना सर्दी नहीं यहां जितने द्वंद हैं वो ऊपर से दिखाई पड़ रहे हैं भीतर जुड़े ये तुम्हें स्मरण आ जाए तो तुम समझोगे कि बड़ी प्यारी कहानी चल रही फिर बुरे से भी तुम नाराज नहीं हो तुम जानते हो वह भी अनिवार्य है रावण की अनुकंपा है इसलिए राम इतने प्रगढ़ प्रगाढ़ होकर प्रकट हुए काले ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ता ना सफेद खड़िया से ब्लैक बोर्ड ना हो तो सफेद खड़िया से लिख ना सकोगे रावण ब्लैक बोर्ड है राम सफेद खड़िया की तरह उभरते रावण को इसलिए तो काला पोता गया है जितना काला रावण को पोतोगे उतने ही राम सफेद होकर प्रकट होते जीवन की यह अनिवार्यता है यह खेल है यहां ना कुछ बुरा है ना कुछ भला है तुम पूछते हो यदि परमात्मा सर्वव्यापी निश्चित सर्वव्यापी है सब में है तो फिर कोई भी काम गलत नहीं होना चाहिए हुआ ही नहीं मैं तुमसे कहता हूं अभी तक खेल ही हो रहा है यहां क्या गलत और क्या सही नाटक हो रहा है तुम नाटक में बहुत ज्यादा भ्रम में पड़ गए हो पश्चिम के बहुत बड़े विद्वान ईश्वरचंद चंद एक नाटक देखने गए उसमें एक आदमी है जो बड़ा बुरा चरित्र है भ्रष्टाचारी बलात्कारी और उसमें एक स्त्री है जो बिल्कुल पवित्र प्रार्थना की तरह पवित्र फूलों की तरह कुआरी वो उस स्त्री को पकड़ लेता है एक जंगल में और बलात्कार करना चाहता है सन्नाटा छा अच्छा जाता है सबाम और अचानक लोग चकित हो जाते हैं ईश्वरचंद छलांग लगा के पहुंच गए मंच पर निकाल लिया जूता और लगे पीठने उसको किसी की समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या मामला क्या है? उस आदमी ने जूता उनका हाथ में ले लिया और सिर से लगा लिया जब उसने सिर से लगाया तब उन्हें होश आया कि यह नाटक अच्छे बुरे की आदत भले आदमी यह बर्दाश्त के बाहर हो गया उस आदमी ने कहा जूता मैं दूंगा नहीं यह मेरा पुरस्कार है आप जैसा आदमी धोखे में आ गया इससे बड़ा प्रमाण पत्र और क्या होगा मेरे नाटक उसने जूता नहीं दिया सो नहीं दिया वो जूता अब भी सुरक्षित है कलकत्ते में उसका परिवार उसे संभाल के मंजूसा में रखे हुए कि ईश्वर चंद विद्यागर धोखा खा गए ये प्रमाण है कि जरूर वो अभिनेता कुशल रहा होगा अद्भुत रहा होगा ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लगा कि बिल्कुल सच हो रहा है इतना सच कि बचाने की जरूरत आ गई जो जानते हैं उनके लिए ये पृथ्वी बड़ा मंच है यहां ना बुरा कभी हुआ है न होता है यहां बुरा भला सब नाटक का हिस्सा है टू थिकन द प्लाट्स कहानी को जरा रसपूर्ण बनाने के लिए राम अकेले अकेले आएंगे दिखाई भी ना पड़ेंगे रावण को लाना पड़ता है रावण अकेला आएगा तो भी राम के बिना कोई रस नहीं होगा उसके जीवन में जो इस तरह देखेगा वो मुक्त हो जाएगा शुभ अशुभ दोनों से और शुभ असुभ से मुक्त हो जाना संतत्व है साधु असाधु से मुक्त हो जाना संतत्व है इसलिए ध्यान रखना संत का अर्थ साधु मत करना साधु तो संत है ही नहीं साधु कैसे संत होगा अभी असाधु से लड़ रहा है संत तो वह है जिसे दिखाई पड़ गया कि साधु असाधु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अब ना जो साधु रहा ना असाधु रहा जो दोनों के पार खड़ा हो गया साक्षी हो गया दृष्टा हो गया वही दृष्टा होना मैं तुम्हें यहां सिखा रहा हूं इसलिए बहुतों को अड़चन होती है वो यहां आके सोचते हैं सब चल रहा है वो सोच के आए थे कि लोग बैठे होंगे झाड़ों के नीचे अपनी अपनी माला लिए राम राम जप रहे होंगे यहां हजार काम हो रहे हैं यहां रामचंद्र जी सीता को लिए जा रहे यहां रावण जी पीछे लगे वो सीता को भगाने का आयोजन कर रहे हैं। यहां पूरी रामलीला हो रही तुम आते हो तुम बड़े बेचीने में पड़ जाते हो तुम सोचते थे रामचंद्र जी बैठे होंगे सीता जी बैठी सीता जी चरखा चला रही होंगी, खादी बुन रही होंगी रामचंद्र जी मक्खी उड़ा रहे हो करेंगे क्या बैठे बैठे मेरी दृष्टि में जीवन जैसा है स्वीकारी है जीवन प्यारा है उसमें बुरा भला सब अंगीकार होना चाहिए उसमें खट्टा मीठा सब चाहिए नहीं तो जीवन एक स्वाद का होगा तो उसके आयाम खो जाएंगे जीवन बहुआयामी होना चाहिए हाँ इस सब के भीतर साक्षी जगना चाहिए सब चलता रहेगा ऐसे ही साक्षी जग जाना चाहिए और निश्चित ही रावण का साक्षी जगा होगा उतना ही जितना राम का लक्ष्मण को भेजा है रावण से शिक्षा लेने कि जा मरते रावण से कुछ सीख ले कहा कि वो महाज्ञानी था क्या बात होगी क्या राज होगा साक्षी था सीता को के तो ले गया था लेकिन सीता के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया नहीं सीता को सुरक्षित रखा था एक खेल था जैसे पूरा कर रहा था एक खेल था उसका पाठ निभा था लेकिन कहीं दूर खड़ा सब देख भी रहा होगा राम के हाथ से मर के प्रसन्न था आनंदित था कहते हैं राम के हाथ से मरने के कारण मुक्त हो गया राम के हाथ से मरना यानी गुरु के हाथ से मरना जिस आत्महत्या की मैं तुम्हें अभी बात सिखा रहा था रावण ने राम को उकसा के राम के हाथ से अपनी हत्या करवा ली से शुभ और क्या हो सकता है कहानी को जरा नए ढंग से देखो जरा मेरी आंखों से देखो और तब तुम पाओगे यहां कुछ बुरा नहीं है कुछ भला नहीं है यहां कांटे फूलों की रक्षा कर रहे हैं उनके दुश्मन नहीं यहां फूल कांटों के संगी साथी हैं, सखा हैं, उनमें कोई शत्रुता नहीं यह आदमी की बुद्धि है जो निर्णय कर लेती ये अच्छा ये बुरा निर्णय एक दफ कर लिया तो फिर वैसा दिखाई पड़ने लगता है फिर वैसा दिखाई पड़ने लगता है तो सवाल उठता है कि परमात्मा बुरे भले को क्यों मौका दे रहा है भले ही भला होना चाहिए परमात्मा तुम्हारी बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहा है तुम्हारी बुद्धि बड़ी छोटी तुम्हें क्या बुरे का पता है क्या भले का पता है अब तुम परेशान हो रहे हो कि एक सिंह और आदमी को झपट के खा गया तो ये बड़ा बुरा हो रहा क्यों बुरा हो रहा सिंह को भूखा मारना सिंह की भी तो सोचो वो सिर्फ अपना नाश्ता कर रहा है अब आदमी बड़ा होशियार है जब सिंह को मारता उसको कहता शिकार खेल और जब सिंह मारता तब नहीं कहता शिकार तब खेल नहीं मानता ये तो बड़ी बेईमानी हो गई तुम सिंह को मारो तो खेल खेलने गए थे आखेट क्रीड़ा ऐसे तुमने नाम बना रखी और जब सिंह कभी शिकार कर जाए तो नरभक्शी क्यों साहब उनको भी कुछ खेलने दोगे कि नहीं सब खेल खेल में हो रहा है तुम्हारा भी खेल में हो रहा है उनका भी खेल चल रहा है जिस दिन तुम साक्षी भाव से देखोगे आदमी की तरह मत देखो क्योंकि उसमें तो पक्षपात हो गया। तुम जब आदमी की तरह देखते हो तो पक्षपात हो गया फिर तुम सिंह की तरह नहीं देखते पक्षपात छोड़ के साक्षी भाव से देखो तो तुम देखोगे क्या फर्क पड़ता है तुमने सिंह खाया है कि सिंह को तुमने खाया राम ही राम को खा रहा है राम ही राम को पचा रहे ठीक चल रहा है कुछ अड़चन नहीं परम ज्ञानी को अगर सिंह खा जाएगा तो वो यही जानता है कि ठीक है परमात्मा ने मुझे आत्मसात कर लिया सिंह के द्वारा सिंह के रूप में आया और मुझे ले गया अठारह सो की गदर में ऐसा हुआ एक संन्यासी तीस वर्ष से मौन था और नग्न भी था चांदनी रात थी अपनी मस्ती में घूमता हुआ जा रहा था भूल से अंग्रेजों की छावनी में पहुंच गया वो तो समझे कि कोई जासूस है उन्होंने उसे पकड़ लिया और जब वो बोले नहीं तब तो पक्का समझ गए कि जासूस है और नग्न है उनको तो बड़ा क्रोध आया किसी ने एकदम संगीन खींच के उसकी छाती से लगा दी बस वो आखिरी शब्द एक बोला जैसे उसे मारा गया उसकी छाती में संगीन भोंक दी गई उसने आखिरी शब्द जो बोला वो महावाक्य था उपनिषद का तत्व मसी तू भी वही है क्या कह रहा है ये सन्यासी ये कह रहा मैं तुझे पहचानता हूं तू किसी रूप में आ तू आज हत्यारे के रूप में आया है तू मुझे धोखा ना दे पाएगा तत्व उस सन्यासी ने कसम ली थी कि जब परमात्मा से मिलन होगा तभी बोलूंगा तीस साल नहीं बोला था आज बोला परमात्मा भी खूब ढंग चुना आने का साक्षी के लिए कुछ बुरा नहीं कुछ भला नहीं सब लहरे हैं और सब एक की ही लहरें तुम पूछते हो और अगर वही कराता है सब कुछ तो फल भी वही क्यों नहीं भोगता तुम क्या सोचते हो तुम भोग रहे हो <laughs> वही भोग रहा है कराता भी वही भोगता भी वही करता भी वही भोगता भी वही तुम्हारी भ्रांति है कि तुम कर रहे हो और तुम्हारी भ्रांति है कि तुम भोग रहे हो तुम हो कहां तुम्हारा होना भ्रांति है ब्रह्म माया है तुम तो लहर हो उसी की जो कुछ भी हो रहा है उस पर ही हो रहा है ऐसा ध्यान जब तुम्हारा खुलेगा साफ होगी दृष्टि तो दिखाई पड़ेगा लेकिन इस तरह के प्रश्नों को उठा के तुम कहीं ना पहुंचोगे इन प्रश्नों का कोई बौद्धिक उत्तर नहीं है अनुभूति ही उत्तर हो सकती थोड़े साक्षी बनो थोड़े ध्यान में जाओ तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लेने से हल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा अनुभव तो विपरीत ही रहेगा एक बिच्छू आके काट जाएगा और सब भूल जाएगा तुम कहोगे अगर ये बिच्छू इसमें कैसे परमात्मा देखे और फिर परमात्मा ने इसमें जहर क्यों रखा टू थिकन द्लाट नहीं तो मजा ही क्या होता वो जो डंक दे गया है तुम्हें जोर से उसमें मज़े नहीं रह जाता तुम क्या सोचते हो उसमें काफी अचार रख देता सब पोछ हो जाता खेल का मज़े चला जाता उसके डंक में रखा है जहर कि दे जाए मजा तुमको मगर वही है वही जहर है वही अमृत है जरा सा कांटा चुप जाता और तुम्हें सवाल उठने लगते हैं। बड़े दार्शनिक सवाल तुम सोचते हो कांटा क्यों चुभा अगर परमात्मा सर्वव्यापी तो कांटा क्यों चुभा कांटे में भी वही चुभ रहा है लेकिन हम भेद किए बैठे हमारा परमात्मा से मतलब कुछ ऐसा होता है कि जो जो हम चाहें वही होना चाहिए तो परमात्मा है तो ईसाई चाहते हैं सब हिंदू समाप्त हो जाएं, ईसाई होने चाहिए तो वो मानेंगे कि परमात्मा और हिंदू चाहते हैं सब ईसाई समाप्त हो जाए तो परमात्मा मस्जिद जो जाता है वो सोचता है सब मस्जिद जाए तो परमात्मा मंदिर क्यों है ये मंदिर नहीं होने चाहिए और मंदिर जाने वाला सोचता है सब मस्जिदें गिर जाए अगर तुम इस तरह सोचोगे तो तुम पाओगे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ठीक मानने वाले सारे लोग राजी हो जाए या गलत मानने के लिए सारे लोग राजी हो जाए परमात्मा किसकी सुने मैंने सुना है कि पहले वो यही जमीन पर रहता था बीज बाजार में ही रहता था मगर मतलब लोगों ने उसे बहुत परेशान कर दिया लोग सुबह से शाम तक कतार लगाए उसके सामने खड़े रहे रात उसको जगा जगह कहें कि इस वक्त ऐसा होना चाहिए इस वक्त ऐसा होना चाहिए आज पानी गिराओ और दूसरा आके उसी के वक्त कहता आज पानी मत गिराना आज मैंने घड़े बनाए सूख जाने दो और एक कहता आज मैंने बीज डाले खेत में पानी गिराओ और कोई कहता धूप निकालो आज कपड़े सुखाने घबड़ा गया होगा पगला गया होगा भाग खड़ा हुआ तब से लौट के नहीं देखा उसने और जहां जहां आदमी पहुंच जाता वहां से भाग जाता यहां से गया तो हिमालय पर रहने लगा फिर आदमी हिमालय पहुंच गया उसने हिमालय छोड़ दिया फिर वो चांद पर रहने लगा आदमी चांद पर पहुंच गया उसने चांद छोड़ दिया तुम तो यह मत सोचना कि चांद पर वो रहता नहीं था रहता था तुम्हारे पहुंचने की वजह से भाग गया <genị hacerlo> <gamans justify> तुम जहां जाओगे वहीं से भाग जाए तुमसे डरता है तुम ऐसे सवाल उठाते हो इन सवालों का कोई बौद्धिक हल नहीं है साक्षी बनो तुम्हारे साक्षी में ये सारे सवाल गिर जाएंगे और जिस दिन तुम्हें राम और रावण में एक दिख जाएगा उस दिन जानना कि कुछ हुआ जब तक रामन तुम्हें दुश्मन दिखाई पड़े और राम तुम्हें प्यारे दिखाई पड़े तब तक समझना अभी कुछ हुआ नहीं फूल और कांटा जिस दिन एक हो जाए सुख और दुख जिस दिन एक हो जाए उस दिन जानना कुछ हुआ है उसी दिन सारे प्रश्न समाप्त हो जाते